सदगुरु ओशो के अमृत प्रवचन अपने मन को पहचानो। प्रवचन नंबर पांच जागरण के तीन सो पान तीसरा प्रश्न भगवान बुरे कामों के प्रति जागरण से बुरे काम छूट जाते हैं तो फिर अच्छे काम जैसे प्रेम भक्ति आदि के प्रति जागरण हो तो क्या होता है कृपया इसे स्पष्ट इस करें राम छबी प्रसाद जागरण की तीन सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी प्राथमिक जागरण बुरे का अंत हो जाता है और शुभ की बढ़ती होती फिर धीरे धीरे शुभ विदा होने लगता है शून्य घना होता है और तृतीय चरण शून्य भी विदा हो जाता है तब जो सहज अवस्था रह जाती है जो शुद्ध चैतन्य रह जाता है बोधमात्र वही बुद्धावस्था है वही निर्वाण है शुरू करो जागना तो पहले तुम पाओगे जो गलत है छूटने लगा जागकर सिगरेट पियो तुम ना पी सकोगे आदमी धुआं धुआहर ले जाता भीतर ले आता बाहर ले जाता भीतर ले इसमें क्या पाप किसी का क्या बिगाड़ रहा है सिगरेट पीने में पाप नहीं है बुद्धूपन जरूर है मगर पाप नहीं मूर्ता जरूर है लेकिन पाप नहीं है मूढ़ता इसलिए है कि शुद्ध हवा ले जा सकता था और प्राणायाम कर लेता प्राणायाम ही कर रहा है लेकिन नाहक हवा को गंदी करके कर रहा है धूम्रपान एक तरह का मूर्तापूर्ण प्राणायाम है योग साध रहे हैं मगर वो भी खराब करके शुद्ध पानी था उसमें पहले कीचड़ मिला ली फिर उसको पी गए क्योंकि तुम्हें मूढ़ता दिखाई पड़ेगी इतनी प्रगटता से दिखाई पड़ेगी कि हाथ की सिगरेट हाथ में रह जाएगी पहले ऐसी व्यर्थ की चीजें छूटनी शुरू होंगी धीरे धीरे तुम जो गलत करते थे जरा जरा सी बात पर क्रुद्ध हो जाते थे नाराज हो जाते थे वो छूटना शुरू हो जाएगा क्योंकि बुद्ध ने कहा है किसी दूसरे की भूल पर तुम्हारा क्रुद्ध होना ऐसे ही है जैसे किसी दूसरे की भूल पर अपने को दंड देना जब जरा बोध जगेगा तो तुम ये देखोगे कि गाली तो उसने दी और मैं भुनभुनाया जा रहा हूं और मैं जुआ जा रहा हूं तो पागलपन गाली जिसने दी वो भोगे ना मैंने दी ना मैंने ली जैसे ही तुम जागोगे गाली का लेना देना बंद हो गया अब तुम्हारे बीच तक क्रोध नहीं उठेगा दया उठेगी क्षमा भाव उठेगा बेचारा अभी भी गाली देने में पड़ा है वही शब्द जो गीत बन सकते थे अभी गाली बन रहे हैं वही जीवन ऊर्जा जो कमल बन सकती थी अभी कीचड़ पहले तो बुरा छूटना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे बुरा छूटेगा तो जो ऊर्जा बुरे में नियोजित थी वो भले में संलग्न होने लगी फिर धीरे धीरे भली भी समाप्ति होने लगेगी क्योंकि प्रेम भी बिना घृणा के नहीं जी सकता वो घृणा का ही दूसरा पहलू है इसलिए तो कभी भी तुम चाहो तो घृणा प्रेम बन सकती है और प्रेम घृणा बन सकता है क्रोध करुणा बन सकती है करुणा क्रोध बन सकता है वो परिवर्तनी है तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू तो पहले बुरा गया एक सिक्के का पहलू विदा हुआ फिर दूसरा पहलू भी विदा हो जाएगा फिर भला भी विदा हो जाएगा और शून्य की बढ़ती होगी तुम्हारे भीतर शांति की बढ़ती होगी ना शुभ नाशुभ तुम निर्विषय होने लगोगे निर्विकार होने लगोगे और तीसरे चरण में अंतिम चरण में शून्य भी विदा हो जाता है तब जो सहज अवस्था रह जाती जो शुद्ध चैतन्य रह जाता है बोध मात्र तब तुम रह गए निर्विचार निर्विकल्प उसको ही पतंजलि ने कहा है निर्बीज समाधि बुद्ध ने कहा है निर्वाण महावीर ने कहा है केवल की अवस्था जो नाम तुम्हें प्रीतिकर हो वह नाम तुम दे सकते हो